श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग जन्मभूमि दर्शन अपना भ्रम विदित होने पर ब्राह्मणी को अपराध की आशंका तथा अनुतप्त होकर क्षमा पूर्वक उनकी काशी यात्रा अभिमानी ब्राह्मणी उस दिन निरस्त अवश्य हुई किंतु उस घटना से उनके हृदय में बहुत चोट पहुँची क्रोध का उपशम होने पर शांतिपूर्वक चिंतन करने से उन्हें अपना भ्रम विदित हुआ तथा वे सोचने लगे कि वहाँ पर उनको जब इस तरह का बुद्धि भ्रम हो रहा है तो ऐसी स्थिति में उनके लिए वहाँ और रहना उचित नहीं है सत असत विचार संपन्न विवेकशील साधक जब आत्म समीक्षण में प्रवृत्त होते हैं तब उनके चित्त का कोई भी मालिन्य उनके समक्ष आत्मगोपन नहीं कर पाता है ब्राह्मणी के लिए भी ऐसा ही हुआ था श्री रामकृष्ण देव के प्रति अपने भाव परिवर्तन की आलोचना कर उसके मूल में भी उन्हें अपना ही दोष दिखाई दिया तदर्थ मन ही मन वे अत्यंत अनुतप्त हुई इसके कुछ दिन बाद एक दिन भक्तिपूर्वक अपने हाथ से विविध पुष्पों की माला बनाकर तथा श्री राम कृष्णदेव को चंदन चर्चित कर उन्होंने श्री गौरांग बुद्ध से उनका मनोहर श्रृंगार किया और उनके समीप आंतरिक रूप से क्षमा याचना की तदनंतर सयत होकर मन प्राण ईश्वर में समर्पण कर कामार पुकुर से काशी धाम के लिए रवाना हुई छह वर्ष तक श्री राम कृष्णदेव के साथ ब्राह्मणी ने उनसे विदा ली इस प्रकार विभिन्न रूप से कामारपुकुर में प्रायः सात महीने व्यतीत करने के अनंतर संभवतः सन अठारह के अक्टूबर नवम्बर मास में श्री रामकृष्ण देव पुनः दक्षिणेश्वर वापस आए उनका शरीर उस समय पहले की भांति स्वस्थ तथा सबल हो गया था वहाँ लौटने के कुछ ही दिन बाद उनके जीवन में एक विशेष घटना उपस्थित हुई थी अब हम पाठकों से उसी का उल्लेख करेंगे